संक्षिप्त महाभारत शल्य पर्व भीम द्वारा धृतराष्ट्र के बारह पुत्रों का वध और अर्जुन की बातचीत तथा अर्जुन द्वारा का संजय कहते हैं महाराज हाथियों के समुदाय का नाश हो जाने पर भीमसेन आपके अन्य सेनाओं का संहार करने लगे वे क्रोध में भरे हुए दंडधारी यमराज की भांति हाथ में गदा लिए रणभूमि में विचर रहे थे उस समय ढूंढने पर भी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 उन्होंने एक एक का का का मस्तक काट गिराया, फिर एक भल के द्वारा का अंत कर दिया। तत्पश्चात हस्ते, हस्ते पर नाराज का प्रहार किया और उसे रथ की बैठक से भूमि पर गिरा दिया गिरते ही उसके प्राण निकल गए यद एक सुतरवा कुपित हो उठा और उसने भीम को सौ बार मारे अब भीम का क्रोध और भी बढ़ गया उन्होंने जैत्र भूरीबल और रवि इन तीनों को अपने तीखे बाणों का निशाना बनाया बाढ़ों की चोट खाकर वे तीनों महारथी प्राणहीन हो रथ से गिर पड़े इसके बाद भीम ने एक तीखे नारा से दुर्व्यमोचन को मौत के घाट उतार दिया फिर दुष्प्रधर्ष और सुजात को दो दो मार मार कर यमलोक भेज दिया यदि एक दुर्व्यशह भीम पर चढ़ आया उसे आते देख भीम ने उसके ऊपर भल का प्रहार किया उसे आहत होकर वह सबके देखते देखते रस से गिरा और मर गया सु ने जब देखा कि भीमसेन ने अकेले ही मेरे बहुत से भाइयों का और उन्हें अपने बाणों का निशाना बनाने लगा उसने भीमसेन के धनुष को काट कर उन्हें भी बीस बाणों से घायल कर डाला तब महारथी भीम ने दूसरा धनुष उठाया और आपके पुत्र पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी सुतरवा ने भी कुपित होकर भीम की भुजाओं और छाती में बाढ़ मारे इससे भीम बहुत घायल हो गए उन्होंने रोष में भरकर सुतरवा के सारथी और चारों घोड़ों को यमलोक भेज दिया रथीन हो जाने पर सुतरवा ढाल और तलवार लेने लगा इतने ही में भीम ने छप मार कर उसका मस्तक धर से अलग कर दिया उसके मरते ही आपके सैनिक भय से विवल हो गए और युद्ध की इच्छा से भीम की ओर दौड़े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 उस समय आपके सैनिकों का उनकी ओर आंख उठाकर देखने का भी साहस नहीं होता था उन्होंने समस्त कौरवों उस लड़ाई में आपके बहुत से सिपाही काम आए जो बचे थे उनकी भी हिम्मत टूट गई थी महाराज दुर्योधन और सुदर्शन ये ही दो आपके पुत्र बचे हुए थे ये दोनों घुड़सवारों के बीच खड़े थे दुर्योधन को वहाँ खड़ा देख देव की नंदन भगवान श्रीकृष्ण ने कहा अर्जुन अब सत्रों के अधिकांश युद्ध मारे जा चुके हैं वह देखो साप्तिकी संजय को कैद करके लिए आ रहा है उधर कृपाचार्य कृतवर्मा और अस्वस्था ये तीनों राजा दुर्योधन को अलग छोड़कर रण में डे हुए है इधर प्रभद्रको सहित दुर्योधन की सेना का संहार करके राजकुमार अपने सुंदर कांत से सोभामान हो रहा है और वह है और वह वह है है है दुर्योधन दुर्योधन जो अपनी सेना का व्यू बनाकर में रण में खड़ा अर्जुन कौरव पक्ष के योद्धा तुम्हें आए देख जब तक भाग नहीं जाते उसके पहले ही दुर्योधन को मार डालो इसकी सेना बहुत थक गई है अथा इस समय आक्रमण करने से यह पापी छूट कर जा नहीं सकता श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने कहा माधव धित के सभी पुत्र भीमसेन के हाथ से मारे जा चुके हैं। ये दो जो अभी बचे हुए हैं ये भी रह नहीं जाएंगे की सेना में भी अब पांच सौ घुड़चवार दो सौ रथी सौ से कुछ अधिक हाथी और तीन हजार ही पैदल बच गए हैं दुर्योधन की सेना में अश्वस्थामा कृपाचार्य त्रिगत राज उलूक कृतवर्मा आदि कुछ ही योद्धा बचे हैं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 उसका सारा शरीर खून से तर हो गया फिर थोड़ी ही देर में जब होश हुआ तो वह क्रोध में भरकर दुर्योधन पर तीखे बाणों की करने लगा। उधर भी घोड़ों की पीठ पर बैठे हुए योद्धाओं के मस्तक काट काट कर गिराने लगे उन्होंने बहुत से बाण मार कर सारी सेना का संहार कर डाला तदनंतर त्रिगर्तों की रथसेना पर झावा किया उन्हें आए थे सारे त्रिगर्त महारा थे एक साथ होकर श्रीकृष्ण तथा अर्जुन अर्जुन पर की वर्षा करने लगे। तब ने को एक से घायल कर उसके का ईशा काट डाला, फिर दूसरे छतक भी धर से अलग कर दिया इसके बाद उन्होंने सब योद्धाओं के सामने ही सत्येश को पकड़कर मार डाला तत्पश्चात प्रस्थल देश के अधिपति सुशर्मा को तीन बाणों से बीध वहां एकत्रित हुए समस्त रथियों को अपने बाणों का निशाना बनाया फिर सुशर्मा को सौ बाढ़ मारकर उसके घोड़ों को भी घायल किया इसके बाद उन्होंने हंसते हंसते सुशर्मा पर यमदंड के समान एक भयंकर बाण चलाया उससे उसकी छाती छिंच गई और वह प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा इस प्रकार सुशर्मा को मारकर अर्जुन ने उसके पैतालीस पुत्रों को भी मौत के घाट उतार दिया फिर उसके समस्त अनुयायों को यमलोक भेजकर उन्होंने मरने से बची हुई कौरव सेना में प्रवेश किया दूसरी ओर भीमसेन ने हस्ते हस्ते हाणों की वर्षा करके सुदर्शन को ढक दिया अब वह दिखाई नहीं पड़ता था प्रहार करते करते उन्होंने एक तीखे छुड़प्र से सुदर्शन का मस्तक धर से अलग कर दिया यद एक उसके अनचरों ने भीम को चारों ओर से घेरकर उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी तब भीम ने तेज किए हुए बाणों की वर्षा करके उन्हें सब ओर से आच्छादित कर दिया और एक ही क्षण में सबका संघार कर डाला उस समय परस्पर प्रहार करते हुए दोनों दलों के योद्धाओं में कोई अंतर नहीं रह गया दोनों सेनाएं मिलकर एक सी हो गई